लीला नूतन शुभ भो भक्लातांडवपंडिता नूतजलधरुषे गोपवधटिवकुल चौराय तस्में नम संसारमीगृहश्य बीजा शंकरं शंकराचार्यं वादरायण सूत्र भाष्य कृत पुनः <coughs> ईश्वरो गुरुरात्मे मुक्तिभागिने व्योमेहाय दक्षिणा मूत नमः शांति शांति शांति सादृश्य अतिरिक्त पदार्थ इसको सिद्ध करने के लिए प्रथम अनुमान किया दिया गया अभाव अनंत भूतत्वात् अभी षण भाव अनंत इसको सिद्ध करने के लिए दूसरा अनुमान मूल प्रथम क्या अनुमान देंगे आगे सब क्या क्या विशेष में जोड़ेंगे सादृश्यम सड़भाव अनंतर भूतम हेतु हेतु सामान्य इतर वृत्त सती सामान्य वृत्तित्व ये प्रथम कैसे सामान्य इतर वृत्तित्व सत्य सामान्य वृत्तित्व वृत्वा हेतु है, है। मूल में अर्थात ये तो अनुमान सिद्ध मूल में नहीं है ना ये अर्थात तो दिनो कड़ी में जो आता है मूल में अर्थात हेतु तो सिद्ध करने के लिए जो दूसरा अनुमान हो गया अच्छा सामान्य इतर वृत्तित्व सत्य सामान्य वृत्तित्व इसमें अगर हम सामान्य इतर वृत्तित्व नहीं कहेंगे कहाँ भी विचार हो जाएगा सामान्यत्व में हो जाएगा इसलिए सामान्य इतर वृत्व में कहेंगे अभी सामान्य इतर वृत्तित्व और सामान्य वृत्तित्व ये दोनों अंश कहने पर भी प्रमेयत्व में व्यविचार हो जाएगा उसके लिए व्यतिरिक्व सती अभी व्यतिरिक्व कहने पर भी भावत्व में व्यविचार फिर हो जाएगा व्यविचार होगा वहाँ नहीं होगा क्योंकि वहाँ हेतु भी है और साध्य भी है साधे होने से हर वे विचार नहीं होगा अच्छा अन्यतमत्व इसका लक्षण तृतीय लक्षण क्या है भेदवत्व ठीक है आगे यथा मूल में वहाँ अनुमान हो जाएगा सादृश्यम षडभाव अनंतर्भूतम सामान्य इतर वृत्तित्व सामान्य वृत्तित्व ये अनुमान हो गया यह अनुमान में अगर हम विशेषणांश नहीं कहेंगे सामान्य इतर वृत्तित्व नहीं कहेंगे खाली हो जाएगा सामान्य वृत्तित्व तो जहाँ सामान्य वृत्तित्व रहेगा वहाँ षड्भाव अनंतर्भूतत्व रहना चाहिए तो तो सामान्य वृत्तित्व तो सामान्यत्व में भी रहेगा जो सामान्यत्व तो है वो सामान्य में रहेगा तो सामान्य तो हो जाएगा सामान्य वृत्ति तो सामान्यत्व हो गया सामान्य वृत्ति अभी सामान्यत्व में आएगा सामान्य वृत्तित्व तो सामान्यत्व तो में सामान्य वृत्ति तो आ गया हेतुअंश तो आ गया इसलिए साध्य को आना चाहिए था साध्य अर्थात सड्भाव अनंतर भूतत्वम जो सामान्य तो है वो क्या पदार्थ है कहेंगे ये तो स्वरूप संबंध है न सामान्य ही है तो जो स्वरूप संबंध ना सामान्य हो गया ये सदभाव अनंत होगा ना सदभाव अंतर्भूत हो जाएगा अंतर्भूत का अर्थ हो गया कि स्वरूप संबंध है ना जो सामान्य में रहेगा तो स्वरूप संबंध कहने से उसका अर्थ अगर अनुयोगी रूप कर लेंगे तो सामान्यतः तो का अर्थ हो जाएगा सामान्य ये षडभाव में आ गया तो षभाव अंतर्भूत हो गया यत्र सामान्य वृत्तित्व तत्र षाव अनंतर्भूतत्व तो होना चाहिए था किंतु तो अभी हो गया यत्र सामान्य वृत्तित्व तत्र षाव अंतर्भूतत्व हो गया इसलिए वे विचार हुआ ये व्यविचार को वारण करने के लिए कहते हैं सामान्य इतर वृत्तित्व अंश जोड़ देंगे होने से क्या होगा आप व्यविचार दिखा रहे थे सामान्यत्व में सामान्यत्व में अभी ये हेतु ही नहीं रहेगा क्योंकि आपका हेतु हो गया सामान्य इतर वृत्तित्व सती सामान्य वृत्तित्व हेतु में जो विशेष्य अंश है सामान्य वृत्तित्व ये तो सामान्यत्व में रह जाएगा हेतु में जो विशेषण सामान्य इतर सामान्य, तो सामान्य में ही रहेगा तो सामान्य इतर वृत्तित्व उसमें नहीं आएगा नहीं आने से अभी सामान्य में हेतु ही नहीं रहा और सद्भाव अनंतर भूतत्व रूपों का साध्य नहीं रहा हेतु भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा कोई दोष नहीं हुआ पहले जो विशेषण नहीं देते थे हेतु रह जाता था साध्य नहीं है तो वे विचार हो गया कोई विशेषण दे देने से हेतु भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा तो कोई दोष नहीं हुआ अच्छा आगे ये जो दूसरा अनुमान हो गया कि सादृश्यम सदभाव अनंतभूतम व्यतिरकित्व तो सती सामान्य इतर वृत्तित्व तो सत्य सामान्य वृत्तिवात ये जो हेतु हो गया इसको अभी सिद्ध करते हैं सामान्य अपि सत्वात् मुक्तावली में दिया सामान्य अपि सत्वात सामान्य अपि अर्थात सामान्य इतरे अपि सत्वात्थ इसको दृष्टांत के द्वारा कहते हैं यथा गोत्म नित्यं तथा अस्वत्व गोत्वं नित्य है इसी प्रकार के अस्वत्व भी नित्य है तो गोत्व का सादृश्य अश्वत्व में रहा जैसे गोतव है ऐसे अश्वत्व भी हैं तो गोतव और अश्वत्व दो सदृश हुए नहीं हुए सदृश हुए तभी गो तो अश्वत्व में सादृश्य रहा अब क्या कहते थे कि ये जो सादृश्य है वो सामान्य में भी रहता है अब कहे थे अनुमान दिए थे कि सादृश्यम सद्भाव अनंतभूतम क्यों कहते हैं सामान्य इतर वृत्तित्व से थे सामान्य वृत्व अभी सादृश्य दिखा दिए कि सामान्य में रहता है कैसे कहते हैं जैसे गोत्व तो है ऐसे असत्व तो है तो जैसे वैसे कहते हैं नैसे सादृश्य रहा तभी तो गोत्व और असत्व तो में सादृश्य रहा गोतव असत्व ये क्या पदार्थ है सामान्य तो इसलिए सादृश्य असामान्य में रहा जो हेतु दिए थे कि सामान्य में भी रहता है ये सादृश्य उसी को दृष्टांत तो दे करके पूरा कर दिया अभी सामान्य में सा रहा अच्छा सामान्य में रहने से ये सर्वभावों में अंतर्भूत तो नहीं होगा ठीक है गो तो असुत् तो एक है अब दोबारा बोलिए आपका प्रश्न और बोलिए तो तो तो तो हाँ हाँ हाँ बस बस यही रुक जाइए और फिर सोच करके बोलिए वो तो और असोतो ये दोनों समझ गए ना और बोल रहे जाति घटो तो घटो तो एक ही है दोनों जाति है कि दोनों एक ही जाति कैसे हो जाएंगे आगे दिनों करें अभी ये जो सामान्य में रहेगा वो षभाव में अंतर्भूत तो नहीं होगा सड़भाव अनंतर्भूत तो, सादृश्य सडभाव अनंतभूत तो क्योंकि सामान्य में रहा तो सामान्य में रहेगा तो षाव में नहीं होगा ये आप कहना चाहते हैं तो देख लीजिए षभाव में जैसे द्रव्य हुआ अगर मान लीजिए कि सादृश्य द्रव्य हो सादृश्य को मान लीजिए अभी द्रव्य हो और अभी आपने दिखा दिए कि ये सादृश्य सामान्य में भी रहता है यथा गौतम तथा अशोतुम तो, तो, तो सादृश्य सामान्य में रहा और मान लीजिए सदृश्य छह भाव पदार्थ में अंतर्भाव हो जाएगा हो जाएगा अर्थात ये सादृश्य चाहे द्रव्य होगा चाहे गुण होगा चाहे कर्म होगा कोई ना कोई एक होगा मान लीजिए कि सादृश्य द्रव्य ही है और साद्री सामान्य में रहा अर्थात सामान्य में भी क्या रह जाएगा द्रव्य रह जाएगा तो सामान्य में द्रव्य रह जाएगा तो अब सामान्य में द्रव्य रह, तो रह जाएगा ऐसा कहेंगे तो कोई भ्रम में कह दिया तो ठीक है किंतु क्योंकि हम जानते हैं कि सामान्य में द्रव्य रहता ही नहीं है तो सामान्य में द्रव्य रह जाता है ऐसा कोई अगर कह देगा तो हम जानेंगे कि यह भ्रम में कह दिया अगर सामान्य में द्रव्य रहता है ऐसा कोई भ्रम में कहेगा बाद में उसका फिर बाद होगा नहीं होगा कोई भ्रम वशो कह दिया कि सामान्य में द्रव्य रह जाता है बाद में बाद हो जाएगा तो सामान्य में द्रव्य रह जाता है और अभी हमारा जो सादृश्य है वो द्रव्य है तो कह देगा कि देखिए ये जो सादृश्य है सामान्य में रह जाता है अगर कह देगा तो मानना पड़ेगा कि वो भ्रमों से कहा क्योंकि सामान्य में तो द्रव्य रहता नहीं तो बाद में बाद हो जाना चाहिए अर्थात सामान्य में अगर सादृश्य रह जाता है कोई कहेगा बाद में बाद हो जाना चाहिए अगर सादृश्य द्रव्य है तो किंतु सामान्य में जो सादृश्य यथा गौतम तथा अश्वत्म जो सादृश्य दिखाया ये कभी बाद हो जाता है क्या नहीं होता है अगर सामान्य सादृश्य द्रव्य होता तो सामान्य में द्रव्य है ऐसा अगर कोई भ्रम में कह देगा तो बाद में बाध हो जाना चाहिए किंतु यहाँ जो सामान्य में यथा गौतम तथा तो अश्वतम करके सामान्य में जो सादृश्य दिखा रहा है इसका बाध नहीं हो रहा है इसलिए ये सादृश्य कभी द्रव्य नहीं होगा इसी प्रकार के सादृश्य गुण भी नहीं होगा कर्म भी नहीं होगा ये सिद्ध होगा इसी को दिनकरी में कह रहे हैं यदि सादृश्यम द्रव्याद अंतर्भूत सादृश्य अगर द्रव्यादि में अंतर्भूत होगा तो तदा द्रव्यादे सामान्य वृत्ति है न सामान्य अवृत्ति है द्रव्यादि में रहेंगे ना नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे इसलिए सामान्य अवृत्ति होंगे द्रव्यादेय सामान्य अवृत्ति अगर किसी को ज्ञान हो जाएगा कि द्रव्य सामान्य वृत्ति है वो तो भ्रम ज्ञान हो जाएगा भ्रह्म ज्ञान होगा तो बाद में बाध हो जाएगी तो सामान्य अवृत्तित्व यथा गोत्व नित्यं तथा अश्वत्व इति अबाधित तो प्रतिर्ण न अगर सादृश्य द्रव्य हो जाएगा और कोई कह देगा कि सामान्य में सादृश्य है तो फिर बाद में बाद हो जाना चाहिए किन्तु यहाँ तो वाद नहीं होता है अस्वतमिति अवाधित प्रतीत न सद्य इसे क्या सिद्ध हुआ कि सादृश्य द्रव्य नहीं होगा सादृश्य अगर द्रव्य हो जाएगा तो फिर सामान्य में नहीं रहेगा अगर कोई कहेगा कि नहीं नहीं सामान्य में भी सादृश्य रहता है सादृश्य द्रव्य है फिर बाद में बाद हो जाना चाहिए किंतु बाद नहीं होता है इसलिए सामान्य में रहने वाला जो सादृश्य द्रव्य नहीं होगा तो द्रव्यादि में अंतर्भाव नहीं होगा कहेंगे अभावन में अंतर्भाव हो जाए ष्भाव में तो अंतर्भाव नहीं होगा अभावन में अंतर्भाव हो जाए दिनकर में कहते हैं अभाव अंतर्भाव आशंक्य निराचस्ते मुक्तावली में नापि अभाव नापी अभाव अर्थात नापी अभाव अंतर्भवती क्यों हेतु है देते हैं सत्वन प्रतीयम्वात अभाव नहीं है ये जो सादृश्य है वो अभाव नहीं है इनके अभाव कभी सत्व एन प्रति तो होगा उसका नहीं होगा और सादृश्य जो है वह सत्य है न प्रति मानता टीका में अभी सादृश्य को नयाय सिद्ध कर रहा है न प्रभाकर सिद्ध कर रहा है प्रभाकर।, प्रभाकर इसके लिए कहते हैं यद्यपि अतिरिक्त अभाव अलंगीकुर्वततः प्रभाकर मते अभाव अंतर्भाव चिंता न संभवती तथापि परमात्म अभ्युपेत्य इदम निराकृत इति प्र प्रभाकर तो को मानता ही नहीं वो कहता है कि वो अधिकरण रूप ही है यद्यपि अतिरिक्त अभावं अनंगी है। अभाव अनंगीकुर्वतकतः अभाव अधिकरण से भिन्न है ऐसे प्रभाकर नहीं मानता है तो नहीं मानता है तो अभाव कोई तो और भाव पदार्थ से भिन्न रहा ही नहीं और सादृश्य छह भाव पदार्थ में आया नहीं प्रभाकर मत में अभाव तो कुछ अलग नहीं है और आखिर नापी अभाव कहने का क्या जरूरत है ये व्यर्थ है यद्यपि अतिरिक्त तो अभाव अनंगीकुर्वतर से मते अभावे अंतरभाव चिंता अभावे कसी अंतर्भाव चिंता सादृश्य से ये चिंता एवं न संभवती क्योंकि उसका मत में तो अभाव है नहीं ये सादृश्य अभाव में अंतर्भाव होगा ये कहना व्यर्थ है कहते तथापि तो परमतम अभ्युप इदम निरातम परमतम अर्थात न्याय मतों को स्वीकार करके प्रभाकर वाले निराकरण कर देते हैं कि क्यों सादृश्य अभाव में भी नहीं जाएगा नहीं, नहीं तो नया एक लोग कहेंगे ये तो हमारा अभाव में आ जाएगा आप छह मानते हैं हम सात मानते हैं हमारा सप्तम तो में आ जाएगा इसलिए वो लोग भी निराकरण कर देते हैं सादृश्य अभाव में अंतर्भाव नहीं होगा मूल में कहा सत्येन प्रतीय सत्वे न प्रतीय मानत्वात् सत्वे न तो दिनकरी में कहते हैं भावत्वना तो भाव नहीं है प्रतीय मानत्वात्त दिनकरी में कहते हैं प्रतीय मानवात प्रमीय मानवात्मीय और प्रतीय मान में अंतर है प्रतीति और प्रमिति इसमें व्यापक कौन हो जाएगा प्रती प्रमिति को छोड़ करके और मिथ्या ज्ञान भी आ सकता है वो भी प्रतीति होगी नहीं होगी हो जाएगा तो यहाँ कहते हैं कि सत्य न प्रति का इसका अर्थ है कि प्रमी अमानवाद नहीं तो सत्य न भ्रम हो जाएगा कहेंगे जा, इस प्रकार की कि प्रमा हो रहा है अच्छा अभी प्रभाकर लोग ने शक्ति और सादृश्य इसको सिद्ध कर दिए और ये अतिरिक्त पदार्थ है ये भी सिद्ध कर दिया जब सिद्ध कर दिए कर लोग तो नया एक लोग इसका निराकरण करेंगे मणि समवधान कालीन बन्हीना दाहपत्ति प्रभाव प्राभाकरण साधितांग शक्ति दूषयति मणि समवधान कालीन बनिना अगर बनी को स्वरूपतः दाह के प्रति कारण मानेंगे जिस समय में मणि रखेंगे उस समय में, में बनी है नहीं है बन ही अगर स्वरूप तो कारण हो जाएगा मणि रहने पर भी दाह होना चाहिए तो इसलिए प्रभाकर वाले कहे कि बन ही स्वरूप केवल दाह के प्रति कारण नहीं है अपितु उसमें जो है शक्ति वो शक्ति ही कारण ऐसा कह करके वो शक्ति का सिद्ध किए मणि समवधान कालीन बन्नी के द्वारा दाह पत्थी हो जाए ये दोषों को वारण करने के लिए कहते हैं मणि अगर है दाह जिसके चलते होता है शक्ति वो शक्ति ही नहीं है इसलिए दाह नहीं होगा ऐसा कह करके प्रभाकरण साधितांग शक्ति प्रभाकर अनुयायी को द्वारा जो शक्ति की सिद्धि की गई थी उसका अभी दूष न्याय को उसका दूषण करेगा मूल में मणियाद्य भाव विशिष्ट बनिया प्रति स्वातंत्रे मणिभा हेतु कल्यते हैं प्रभाकर लोग जैसे शक्ति को दाहक प्रति हेतु मानते हैं न्यायिक लोग कहते हैं मणियादि अभाव विशिष्ट मणियादि आदि कहने से मंत्र औषध इत्यादि तद अभाव विशिष्ट बन्यादे बनिया दे दाहक प्रति मणियादि अभाव विशिष्ट बन्ही ये दाहक प्रति कारण होगा मणियादि अभाव विशिष्ट बन्ही ये दाहक प्रति कारण होगा एक विशिष्ट हो गया दाहक प्रति कारण होगा मुक्तावली में दे दिया दाहदिकम प्रति दाह आदि आदि कहने से टीका में अच्छा आदि कहने से वहाँ बनी जैसे मण्यादि अभाव विशिष्ट बनी दाह के प्रति कारण होता है इसी प्रकार की मण्यादि अभाव विशिष्ट बनी बनिजन्य बनी के प्रति भी कारण होगा बनीजन्य बनी फिर हो जाते हैं एक बनी से दूसरा बनी फिर लग जाता है तो जैसे बन्ही से दाह हो जाता है ऐसे बनीजन्य बनी भी हो जाता है किंतु अगर मणि रखेंगे जैसे बनी से दाह भी नहीं होगा बनीजन्य बनी पास में रहने वाला और जो दूसरा पदार्थ में फिर बनी हो जाना वो भी नहीं होगा तो बनिया देर दाहम प्रति आदि से ये टीका में दे दिया दाहादिकम प्रति दिनोक्री में बीच में दो पंक्ति बाकी है आधिपद ना बने संग्रह ये जो बने हैं संग्रह अर्थात तो बनीजन्य बनी ये मण्यादि अभाव विशिष्ट वन ही दाह और वनिजन्य वनी के प्रति ये हेतु होता है अभी विशिष्ट को कारण मान सकते हैं अथवा स्वातंत्रण बनी अभाव या तो विशिष्ट को हेतु मानिए नहीं तो मणि अभाव को हेतु मानिए नहीं तो विशेष अंश जो बनी है उसका भी हेतु मान सकते हैं या तो विशिष्ट का हेतु मानिए नहीं तो विशेषणों का हेतु मानिए नहीं तो विशेष का हेतु मानिए ये तीनों अंश है न्यायिकों का कहना है विशिष्ट विशेषण विशेष्य किसी को भी हेतु मान लीजिए इसमें और अन्य पदार्थ की कल्पना मत करिए आप जो बंधी में और एक शक्ति की कल्पना करके उसको हेतु मानते हैं वो आवश्यक नहीं है तो विशिष्ट मणि अभाव विशिष्ट बंधी को हेतु मानिए अथवा स्वातंत्रण स्वातंत्रण विशिष्ट रूपेण नहीं मणि अभाव जो विशेषण हो गया उसको हेतु मान लीजिए नहीं तो मणिअा देर आदिपद सेशेषे अंश इसको इश्क हेतु तुम कल्पना कर ले सकते हैं टीका में अतिरिक्त शक्ति पूर्वोक्त नाश्य नाशक से पूर्वोकनाश्यनाशकना चपेक्ष्य लाघवादावि प्रति मणिअव विशिष्ट उचितं इति भावः अतिरिक्त शक्ति की कल्पना करना है ये कौन करता है प्रभाकर नयायिक प्रभाकर तो नयायिका कह रहे हैं आप लोग अतिरिक्त शक्ति की कल्पना करते हैं और मणि समावधान होने से वह शक्ति का नाश हो जाता है और मणि अपसारण करने से वह शक्ति की उत्पत्ति हो जाती है तो पूर्वोक्त नाश्य नाशक भाव नाश्य कौन हो गया शक्ति नाशक मणि ये नास्य नाशक भाव ये सब कल्पना ही करते हैं ये होने से गौरव होता है इसका अपेक्षा से लाघवाद दाहवच्छिन्नम प्रति मणि अभाव विशिष्ट मणि मणिअभाव विशिष्ट बंधित्वादि आदि कहने से मणि अभाव और बंधित्व ये सबसे भी हेतुता कल्पना उचितम या तो विशिष्टों को मान लीजिए अथवा विशेषणत्व हेतु अथवा विशेषत्व न हेतु ये सब मान ले सकते हैं अतिरिक्त पदार्थ का कल्पना करना उचित नहीं है मूल में दिया मणियादि अभाव विशिष्ट बन्यादेर दाहम तो दाहकम आदि पदे न बने है संग्रह मणि सत्व बन्हेरअपि अनुपत्य मणि अगर रहेगा वो बन्हीजन्य बनि बन्ही यह भी नहीं होगा क्योंकि जब बन्हीजन्य बन्ही होता है पास में कोई पदार्थ रखे है इस बन्ही से उसमें बन्ही की जो उत्पत्ति हो जाती है वास्तविक दूसरा पदार्थ में पहले दाह आरंभ होता है दाह आरंभ होने से फिर उस दाह से ये बन्ही हो जाते हैं मणि रखने से वो जो पदार्थांतर है उसमें दाह ही नहीं होगा दाह नहीं होने से आगे बहनी की उत्पत्ति नहीं होगी मणि सत्व बन्े रनुत्पत्ते है तथा मणि रूपक मणि मणिरूप प्रतिबंधक सद्भाव न दाहवनी इति भाव इसलिए मणि मणिरूप प्रतिबंधक रहने से मणि हो गया प्रतिबंधक रहने से न दाहवनी बनी इति तो यहाँ यह और एक दीर्घ नहीं होगा विद्युत दिवचनम प्रगृह उसे प्रकृति भाव हो गया था सवर्ण दीर्घ नहीं होगा मणि प्रतिबंधक है प्रतिबंधक रहने से दाह भी नहीं होगा और बनी बनी अर्थात बनीजन्य बनी वो दोनों ही और उत्पन्न नहीं होंगे ननु अभी प्रभाकर वाले कहते हैं यदा कदाचित मणि अभाव विशिष्टात बन्हर अच्छा पहले इसको देख लेंगे राम में यदा कदाचित दिया है प्रतिक इसमें तो अंतिम नीचे से पंक्ति में है राम रुद्री में मिला ना आप लोगों को यदा कदाचित उसके आगे मणि सत्व दशायाम अपि मान लीजिए कि प्रथम क्षण में मणि नहीं है और द्वितीय क्षण में मणि आ गया तो अभी आप कहते हैं कि मणि अभाव विशिष्ट बन ही कारण दाह हो गया कार्य और कारण का लक्षण हो गया कार्य नियत पुरोवृत्ति अभी प्रथम क्षण में मणि अभाव विशिष्ट बनी है वो हो गया कारण द्वितीय क्षण में मणि आ गया द्वितीय क्षण में कारण नहीं रहा प्रथम क्षण में कारण का उपस्थिति को ले करके द्वितीय क्षण में कार्य हो सकता है नहीं हो सकता है और द्वितीय क्षण में अभी मणि है नहीं है तो मणि होने पर भी आपको दावा होना चाहिए क्योंकि पूर्व क्षण में आपका कारण है उसी को कह रहे हैं रामारुद्री में मणि सत्व अपि पूर्व कालावच्छेदन मणि अभाव सामानधिकरण्य रूप वैशिष्टवतो वन पूर्व काल में अर्थात पूर्वक्षण में मणि अभाव विशिष्ट बन्नी विद्यमान है तो मणिअभाव सामानधिकरण्य बन्हीं में आ जाएगा तो अभी बनी विशिष्ट हो जाएगा मणि अभाव विशिष्ट बन्नी ये हो गया कारण ये पूर्वक्षण में विद्यमान होने से द्वितीय क्षण में मणिशत्व दशायाम भी बन्हर दाहपति बन्हर पंचमी से दाहपति तो ये शंका करते हैं अभी मीमांसा के लोग में यदा कदाचित यदा कदाचित एक पद होगा यदा कदाचित अर्थात मणि सत्वी यदा कदाचित शब्द का अर्थात यदा कदाचित मणि अभाव विशिष्टाद बन्हेर यदा कदाचित मणि अभ... मणि विद्यमान हो गया द्वितीय क्षण में तो भी मणि अभाव विशिष्टाद बन्नेर वो पूर्व पूर्वाक्षण में था तो मणि अभाव विशिष्टाद बन्नेर दाह आपत्ति दाह की आपत्ति ये हो जाएगी ऐसे प्रभाकर लोग कहते हैं तो नया के पूछते हैं कैसे हो जाएगा अभी मणि आ गया कैसे होगा तो प्रभाकर लोग कहते हैं कारणता कारणत अवच्छेद अवलीह कारणसत्व कार्य उत्पत्ति कारणता अवच्छेदक अवली अवली अर्थात उससे उपभ्रित अर्थात उससे युक्त समृद्ध कारणता अवच्छेद वाला जो कारण कारणता अवच्छेदक वाला कारण अगर वो रहेगा तो कार्य तो होगा ही होगा कारणता अवच्छेद का विशिष्ट कारण कारण आपका हो गया मणि अभाव विशिष्ट बनी कारणता अवच्छेद का हो गया मणि अभाव तो मणि अभाव विशिष्ट जो बनी हो गया वो पूर्व क्षण में रहा इसलिए उत्तर उत्तरक्षण में तो कार्य होगा ही होगा क्योंकि आपका नियम है कारणता अवच्छेद का विशिष्ट कारण अगर ये पूर्व क्षण में है तो उत्तरक्षण में कार्य उत्पत्ति होगी ये आपका नियम है कार्य उत्पत्ति नियामकत्वात् तो इसलिए आपको द्वितीय क्षण में मणि विद्यमान होने पर भी दाह हो जाना चाहिए ऐसे प्रभाव कर कहते हैं और दूसरा बात भी कहते हैं अभाव विशिष्ट वनत्वम वन विशिष्ट मणि अभावत्व वा कारण अवच्छेदकम इत आप कहते हैं कि विशिष्ट कारण हुआ तो विशिष्ट कारण होने से नीलोत्पलम जो कारण होगा उत्पल नीलम ये भी कारण होगा क्योंकि आपका दोनों अंश चाहिए तभी तो प्रभाकर वाले कहते हैं कि मणि अभाव विशिष्ट बन्नित्वम अथवा बन्ही विशिष्ट मणि अभावत्वम ये कारणता अवच्छेद क्योंकि का। आपका कारण हो गया मणि अभाव विशिष्ट बनि अथवा बन्ही विशिष्ट मणि अभाव तो अवच्छेद हो जाएगा आगे तो लगाएंगे तो आपका दो कारणता अवच्छेद आ जाएगा कारण तवच्छेदकम इत विशेषण विशेष्य भाव विनिगमना विरहेण अभी किसको विशेषण लेंगे किसको विशेष लेंगे इसमें विनिगमना नहीं होने से विनिगमना का लक्षण क्या है पक्षपातनी युक्ति विनिगमना विरहेण गुरुभूत कार्य कारण भाव दयापतिष कार्य कारण भाव अभी कारण हो गया आपका मणिभाव विशिष्ट वन अथवा बनी विशिष्ट मणि अभावत्व एक कारण था हो गया तो कारण हो जाएगा मणिभाव विशिष्ट बन्ही अथवा बन्ही विशिष्ट मणि अभाव ये कारण हो जाएगा और कार्य हो जाएगा दाह तो गुरुभूत कार्य कारण भावद्वय भाव की आपत्ति होगी तो होने से इसका निराकरण करने के लिए न्याय कह दे अगर विशिष्ट को कारण मानने से आपको गुरुभूत हो रहा है तो आप केवल विशेषण को कारण मान लीजिए मणि अभाव को का कारण मान लीजिए अथवा केवल विशेष को भी कारण मान लीजिए तो ये भी हो जाएगा मणि अभाव आदेर मूल में कह मणि अभाव आदेर एवं हेतुत्व स्वातंत्रण या तो मणि अभाव आदिपद से बनी ये सब का हेतु मान जा सकते हैं समझ गया अगर हम विशिष्ट को उसका उत्तर तो यहाँ नहीं है। प्रभाकर वो बात कह कर के शक्ति को सिद्ध कर रहा था तो अर्थात इसको वारण करने के लिए आपको एक शक्ति पदार्थ मानना पड़ेगा जो कि मणि आने से वो शक्ति ही नाश हो गया इसलिए वो कारण नहीं रहा प्रभाकर का ये उद्देश्य था किंतु अभी उसका वारण नया आय करेगा नया आय तो अभी शक्ति को स्वीकार नहीं करेगा नहीं करने पर भी इसका सीधा समाधान तो यहाँ मतलब मूल में है नहीं थोड़ा देख करके इसका विचार करेंगे सारे कारण हैं और उत्तर में जब कार्य कार्य होना है उस समय से कुछ निकाल दिया हाँ। ना कि कारण पूर्व क्षण में तो पूर्व में कारण होना चाहिए तो जिस कार्य हो रहा है मतलब ये सामान्यतः सर्वत्र समय लगेगा।, लगेगा इसका एक समाधान इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये जो कार्य हो गया ये प्रागभाव का अभाव रूप हो जाएगा प्राग भाव से रूप हो जाएगा प्रागभाव से हो, प्राग हो गया प्राग भाव यही उत्तरक्षिण में जो कार्य होगा वो अन्यत्र कहते हैं कि मान लीजिए कि प्रागभाव आगे रहेगा तब तो फिर दूसरा कार्य हो जाना चाहिए इसलिए प्रागभाव ध्वस्वरूप ही कार्य किन्तु तो वो यहाँ नहीं लगेगा अच्छा तो तो ता, अन्यत्र क्या वो लोग कहते हैं कि कार्य जो है वो प्रागभाव ध्वस्वरूप है अगर पूर्व क्षण में प्रागुभाव रहने से प्राग्भाव कार्य के प्रति कारण है तो द्वितीय प्रथम क्षण में प्राग्भाव है तो द्वितीय क्षण में कार्य उत्पत्ति हो जाएगी तो अभी कहेंगे कि जो कार्य उत्पत्ति होने से प्राग का नाश होगा ना प्राग का नाश होकर के कार्य उत्पत्ति होगी तो प्राग्भाव का नाश होकर कार्य की उत्पत्ति होगी तो ये को नाश करेगा कौन तो इसलिए कहेंगे कि कार्य उत्पत्ति होने से प्रागुभाव का, का नाश होगा तो प्रथम क्षण में प्रागुभाव द्वितीय क्षण में कार्य की उत्पत्ति तृतीय क्षण में प्रागुभाव का नाश होगा क्योंकि कार्य प्रागुभाव का नाशक बनेगा अगर कहेंगे तो अभी द्वितीय क्षण में भी प्राग्भाव रहा क्योंकि तृतीय क्षण में प्रागुभाव का नाश होगा तो द्वितीय क्षण में अगर प्राग्भाव रहा तो फिर तृतीय क्षण में और एक घाटा उत्पन्न हो जाना चाहिए तो इसलिए कहते हैं कि द्वितीय क्षण में जो कार्य उत्पन्न हुआ ये कार्य ही स्वयं प्रागभाव ध्वंस हुआ तो इसलिए द्वितीय क्षण में और प्रागभाव रहा ही नहीं कार्य जब हो गया यही प्रागुभाव ध्वंस हो गया तो आगे फिर कार्य नहीं बनेगा वो सर्वत्र ये विचार देते हैं किंतु यहाँ इस प्रकार की यहाँ भावों का बात नहीं है मणि अभाव जो देते हैं ये मणि का अत्यंत भाव देते हैं ये प्राग भाव रूपक नहीं है का वो का का। मतलब यहाँ मणि अभाव कारण अर्थ प्रतिबंध का भाव प्रतिबंध का भाव प्रथम क्षण में रहा इसलिए द्वितीय क्षण में कार्य उत्पन्न हो गया तो अगर द्वितीय क्षण में प्रतिबंध का भाव का भाव हो गया प्रतिबंधक आ गया आ जाने पर भी अभी आगे तृतीय क्षण में कार्य नहीं बनेगा किन्तु द्वितीय क्षण में जो कार्य हो उसको कौन रोके अर्थात कहाँ अर्थात कार्य को प्रतिबंधक अभाव का अभाव मान लेंगे ठीक है जैसे प्राग भाव का अभाव मानते हैं ऐसे कार्य जैसे कार्य प्रागभाव रूप है अर्थात प्राग भाव का ध्वंस ही कार्य है ऐसे प्रतिबंधक अभाव जो कि कार्य के प्रति कारण है प्र... उसका ध्वंस भी कार्य हो जाएगा हाँ ये समाधान हो जाएगा प्रतिबंधक अभाव के कारण है तभी प्रथम क्षण में प्रतिबंधक अभाव रहेगा तो द्वितीय क्षेत्र में कार्य की उत्पत्ति हो जाएगी ये जो कार्य हो गया यही प्रतिबंधक अभाव का भी ध्वंस है तो द्वितीय श्रेणी में प्रतिबंधक अभाव का ध्वंस आ गया तो होने से और कार्य नहीं होगा हाँ ये समाधान इसका विचार यहाँ दिए नहीं है अच्छा तथा तो ठीक है आज यहाँ रखेंगे ओम शंकर शंकराचार्य केशव वूत्र भाष्य त्रिको वंदे भगवंत पुनः पुनः ईश्वरो मूर्ति वेद व्योम वजेहाय दक्षिणा नम ओ शां शांति